कहते हैं पूरी था कि सबसे पहले समुद्र से प्रार्थना करेंगे अब क्यों प्रार्थना करें कि ये बताते तो हैं कहते हैं कि प्रभु उदार प्रभु गुरु गर्थ ये प्रभु ये ये सब जो है ये है आपके कुल का बंशकुरु हमारे कुल का गुरु और कही है उपाय विचार और कही गए उसको सुधार करके अपना उपाय ही है उपाय विचार अभी स्वीकार से क्या हो ऐसे सोच करके विचार करके समुद्र से आप रास्ता मांगे तो अगर समुद्र ये स्वीकार समझ लेता है कि भगवान राम हमारी बंधके है और हमारे ही है और अपने ही तो पुरुष अपना समझ करके रास्ता दे कैसे ये दिन प्रयास सागर करी है अगर स्वतंत्र रास्ता दे देता तो फिर कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा पांच पार नहीं कराना पड़ेगा और कोई आकार नहीं करना पड़ेगा कुछ और भी नहीं करना पड़ेगा परिश्रम कोई नहीं करना पड़ेगा आसानी से पार हो जाएंगे तो तभी सकल भालू का पिधार भालू सेना है धार्मिक सेना इनकी सख्ती सेना समुद्र के किनारू के पार बोली रघुबीरा प्रभु मन सही सिंह समीप दे प्रणाम की सुननाए सिंधु मुंबई के पुलिस जब हिंदी भीषण तब पड़ी तो बड़ पड़े कि नाथ दई देखो भरोसा भगवान ने दी की माता कहते सोचिए का उसके मन दोष ने से प्रकार अठारह आवदीन प्रसिद्ध करते थे कहते हैं कायरों का की बात तार्ण, तार्ण, तार्ण मन है होतीयर लोग क्या उनके मन में आता रहता है कि कोई में गई कायर लोग कहते हैं कोई परमात्मा की बात हो जाते हैं न हो जाता कैसे आलसी पुतारा चाहिए आपसी साथ नहीं है वो लोग देखे करके देवताओं की आगे बन सकते कोई भाषा के साथ गाय आलसी आलसी है आलसी व्यक्ति कुछ मत नहीं था आपने आदि हो जाए ऐसी काय हुए तो काय के बना हुए रिस्क लेने की छिपी नहीं थोड़ी बात है कि तुमको थोड़ा धेय धारण करता है दोनों कारणों में एक से तो पहले समुद्र से प्रार्थना भी जैसे योगी करने के योगी करने के लेकिन ये भी बात समझे कि जैसा तुम कहते हो ये भी बात है कौन समुद्र सुनने वाला है कौन कही सुनने वाला है उसके बाद तो कहीं से पानी पड़े योगी से बात भी, तो भी तो नहीं करें भगवान तो ने दोनों तो की बात के लिए वो वो शिक्षा में होती है जो व्यवहार का ढेर के लिए आवश्यकता लक्ष्मण जी अपने तथा ठीक है लेकिन उस वीरता के साथ में सा और पुरस्ार्थ के साथ में व्यक्ति को घेरी गई अपना गुण घेरी गई अपना गुण है जो पुरुषार्थ गुण है वीरता गुण है उसी प्रकार से घेरी के ताकि माने ये नहीं है यह साहस के माने ये नहीं है कि व हो उतावलापन हो तो उतावलापन कोश है और भगवान जी चतुरता देखो दो लोग को समर्थन करिए दो विरोधी भट्टों का भी समर्थन करिए तुम्हारी बात पे थी तो तुम्हारी बात भी तालमेल कैसे हो क्रम कर्म से हमारी बात नहीं माने के प्रार्थना नहीं के लिए तुम्हारी बात नहीं मानने के बात सकते भगवान अच्छी शंकर प्रदेश का दो विरोधी मत आगे और हम क्या कहें किसका उसकी हम कहेंगे इम्तिहा दोनों की बात नहीं मान सकते हैं दोनों बात पूरी नहीं कर सकते तो ऐसे ही तरफ पर उसका अधिष्ठात्र देवता देवता जरूर चेतन है लेकिन वो जब सुनता है तो सुन करके भी नहीं सुनता है अब वो कोई से नहीं ता भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप सुन लेगा आप सुन लेगा आप सुन लेगा तो धैर्य धारण किए भगवान हाँ समुद्र तो तो किनारे बैठे हैं बैठे हैं ऐसे कि जैसे धरना दिए बैठे हों जैसे धरना दिया जाता है गांधी जी के जमाने में ये हुआ धरना सब लोग जाके बैठे हैं, धरना करे बैठे हैं, माने धरना धरे माने किसे मचल कर रहे हो हट कर रहे हो कि भाई हम तो अपनी बात मनवा के कहेंगे तो ऐसी करके धरना करे बैठे हुए हैं समुद्र के सामने मचल फैला रहे अपनी तो बात मनवानी है तुमसे आस्था में ले लेंगे हमें पास जाने के लिए जरूरी ऐसे दूरी होटते नहीं मान तो प्रथम प्रणाम कीने न सिर और बैठे पुनीत तट गर्बस आई ऐसे बैठ गए तो जब ही विभीषण अब ये कथा यहाँ की पूरी हो गई अब बैठे भगवान सब तो बैठे घंटा आधे घंटा थोड़ी बैठे बैठे तो कई कई दिन तक बैठे रहे तीन दिन हो गए चार दिन हो गए बैठे रहे तब तो आगे की कथा सुनो तब बिभीषण जब तक भगवान बैठे रहते हैं दो चार दिन तब तक फिर तो तो क्या हुआ तो दूसरी कथा इसके बीच में सुन लो ये तरीका है उस समय काटने के लिए दूसरी कथा सुन लो तो आप कहते हैं कि जब अभीषण प्रभु आए लंका चल करके जब विभीषण राम के से चले और यहाँ भगवान राम के पास आए तो पाछे राम दूत पठाए तो रावण ने पीछे का आदि और विभीषण कहा जाता है तेरा पता लगा उनको बताना तो दूत जो उसमें रावण के जो दूत हैं उनमें से सबसे बड़ा जो दूत है वो शुक है, शुक नाम का एक दूत उसके और भी सहायक भी थे शुक और अपने सहायकों को लेकर के वो पता लगाने के लिए विभीषण भी के पीछे भी चल दिया और जहां विभीषण वहां से होकर समुद्र पार करके बानर सेना के पास और भगवान राम के पास पहुंचा तो दूध भी ये भी सब शुक आदि वो भी पीछे पीछे लगे हुए देखते हुए समाज सा पहुंचे वाँचे वाँचे। और इन्होंने क्या किया शुक ने कि जब वहाँ बानर सेना में पहुंचे तो वहाँ बानर रूप धारण कर लिया ये सबने साक्षर है अपना रूप बदल लेते हैं बानर रूप धारण करते हैं और देखो ये बात बार बार मत पूछना की हम तो दुनिया में कहीं नहीं देखते कोई कोई व्यक्ति जो है रूप धारण कर ले कि भालू का रूप धारण कर ले कि हिरण का रूप धारण कर लिए कैसे होता है तो भाई एक बार बता दे कि ये सब के सब निशाचर के मैने क्या है ये सब काम क्रोध लोग मो यही निशाचर है और देखो ये रूप बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं आप ध्यान दोगे तो पता लगे कि सब रूप अपना बदलते हैं इनको अपना रूप बदलने की सामर्थ्य गीता में भगवान ने कह दिया ये कामरूप है।, काम है जैसी इच्छा चाहते हैं वैसा रूप धारण कर लेते हैं काम एक क्रोध एक ही समय में काम है। दूसरे अवस्था में वही क्रोध बन जाता है वही कामना ही तीसरी अवस्था में लोह बन जाता है वही कामना ही मध बन जाता है मत्सर बन जाता है तो ये रूप नाना रूप हैं ये सब अपने रूप धारण कर लेते हैं ये लोग तो ये निशाचर जो है निशाचर हमारी आंतरिक दूषित वृत्तियां हैं और इनके रूपांतरण होते रहते हैं तो उन्हीं की कथा चलती जय कहते हैं इन्होंने रूप बदल लिया स्वस्त्र होश में आ जाओ कथा केवल इतनी नहीं है कि एक लंका है और वहां का राजा का रावण है और विभीषण उसका भाई आकर के भगवान राम के पास आता है इतनी मात्र कथा नहीं है ये कथा हमारे आंतरिक जगत की शाश्वत कथा है सबके भीतर इस प्रकार के जो विकार भी हैं और वो अपना रूप बदलते रहे तो जब विभीषण प्रभु पहए पाछे रावण दूत पठाए और सकल चरित्र चरित्र दे, दे धरे कपट कपि दे उन्होंने कपड़ से कपिदे धारण कर रखी और उन्होंने सब भगवान की चरित्र देखे क्या देखें कि विभीषण किस प्रकार भगवान के क्षण में जाता है उनसे प्रार्थना भगवान से कैसे करता है और फिर भगवान कैसे विभीषण को अपना लेते हैं अपना स्वभाव कैसे बचाते हैं उसको अभय कैसे कर देते हैं और फिर यह भी उन सब ने देखा कि विभीषण का तो भगवान ने राज तलग कर दिया राजा बना दिया लंकेश बना दिया तो दूसरों ने सब देखा उनके सामने सब ये बात और उसके बाद ये भी हुआ कि भाई भगवान ने विभीषण से सलाह मांगी समुद्र पार जाने की तो विभीषण ने सलाह दी वो तो भी दूतों ने देखा उसके बाद देखा कि भगवान राम समुद्र किनारे जाकर के साथन करके अब वहां समुद्र के प्रार्थना कर रहे हैं ये भी सब दूतों ने देखा तब तो प्रभु कोण हृदय सरा ही शरणा गत पर तो कहते हैं कि इस प्रकार से ये सब दूसरे हुए हो उनको दूसरों को ये बड़ा अच्छा लगा कि भगवान का स्वभाव कितना अच्छा है ये सब अभी तक रावण की सेवा करते थे रावण के साथ रहते थे जरूर लेकिन एक प्रकार के ये सब जितने निशाचर होते हैं वो आपस में संगठन जरूर रखते हैं और एक दूसरे की सहायता भी करते हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे से कुपित भी रहते हैं असंतुष्ट भी रहते हैं जैसे डाकू डाकू हो डाकुओं का एक गिरोह हो एक गिरोह में डाकुओं के पच्चीस मन लटाकों ने वो सब मिलकर के जाएंगे डाका डालेंगे तो संगठन तो उनका रहेगा उसके बाद में ला करके पैसा लेकर के फिर बंटवारा होगा उसका उसमें भी अपना बड़ी न्याय के साथ में बंटवारा होगा वहां अपने न्याय नीति जो सिद्धांत है उसका सबका भरी पालन भी करेंगे संगठन भी रखेंगे ये सब तो खूब होगा लेकिन उसके साथ साथ उनके मन में एक दूसरे के प्रति यही द्वेष भी रहेगा प्रेम नहीं रह सकता देखिए कुछ दिनों में वो देश फिर के भीतर में जो पलकता रहता है पलकता रहता है फिर विस्फोट होता है और फिर उन्हीं में आपस में उनके गिरोह में ही मारकाट होने लगती बंदूक से चलने लगती और एक गिरोह के दो गिरोह बनने लगते हैं तीन गिरोह बनने लगते हैं एक दूसरे को मारने को तैयार यह सब जो है इस प्रकार का होता था तो मैंने उससे यह पता लगता है कि इस प्रकार के लोग हैं ऊपरी ऊपरी कुछ दिन दशकों से इनका चलता है संगठन चलता है और नीति भी चलती है इनके साथ इनका अपना धर्म भी होता है न्याय भी इनका होता है न्याय नहीं करते एक दूसरे के साथ लेकिन फिर भी अंत में होता यही है कि इनका सबका विनाश होता है ऐसे ही ये रावण इसी प्रकार के पक्ष का है असुर है उसके दूत भी हैं सेवक हैं उसके लेकिन वो दूत उसकी सेवा करते भी हैं और रावण के द्वारा वो परिपुष्ट होते हैं बहुत उसको जो है उनको धन संपत्ति भी रावण से प्राप्त होती है सुख वैभव इन दूतों को सब प्राप्त है लेकिन ये दूत जो है वो रावण से संतुष्ट नहीं है क्योंकि रावण इन दूतों से जब काम लेता है तो कैसे लेता है तो अपनी गदा दिखा दिखाकर लेता देखो पता लगा करके सही बात हमें पता नहीं सब तो बताएंगे तो हर बात में उसका सिर तोड़ देने की धमकी बराबर देता रहता है तो इन सबको काम तो करते हैं रावण के उसमें लेकिन इनको ये ये व्यवहार रावण का अच्छा नहीं लगता है हर बक्त धमकाते रहते हैं हर बख्त सिर तोड़ देने की धमकी देते रहते हैं। ये अच्छा नहीं लगता इन्होंने जब देखा वहां जाकर के भगवान राम देखो कैसे प्रसन्न रहते हैं और कैसे उदार हैं और कैसे बोलते हैं अब देखो भगवान कहीं किसी को इस प्रकार के कई व्यवहार ही नहीं आता है कि किसी से झुझला रहे हों किसी को डांट रहे हो जब देखा जाकर किसी बड़ा अच्छा स्वभाव भगवान का दिखाई दिया सुग्रीव ने इस प्रकार की सम्मति दी कि विभीषणों को बांध कर रखना चाहिए तो भी भगवान सुग्रीव के ऊपर झुझलाते नहीं नाराज नहीं होते हैं विभीषण भी सम्मति देता है कि समुद्र से प्रार्थना करनी चाहिए तो भगवान उससे भी नाराज नहीं होते विभीषण भगवान के शरण में भी आता है तो भगवान जो उसके उसे सशंकित होकर के उसे नहीं कहते तुम देखो शत्रु के पक्ष में तुम हाथों तो गए हो कहो हम तुमको अपनी शरण में ले ले लेकिन तुमको लेना नहीं चाहिए अगर आई गए हो तो कौ ले लें अब ऐसे भी नहीं करते मैंने अपमान नहीं करते उसका तब व्यवहार जो किस प्रकार का भगवान का स्वभाव को जब देखते हैं तब तो उनको लगता रावण में इन दिशाक्षरों में इस प्रकार का स्वभाव कहां हो सकता है तो भगवान का स्वभाव उनको देख सकता अब चाहे कोई निशाचर हो और चाहे साधु हो चाहे साधु हो सबको साधुता सब सबको जो सब है धर्म नीति न्याय दूसरे से सबको ये अच्छा लगता है अपना कोई व्यक्ति चाहे किसी से प्रेम न रखे सबसे गैरभाव रखे लेकिन अपने आप ही चाहे तो सब लोग हमसे प्रेम रखें ये स्वभाव व्यक्ति का है कोई कोई व्यक्ति चाहे इतना बेईमान हो लेकिन ये नहीं क्या कि, कि हम इतने बेईमान हैं तो दूसरे लोग बेईमानों का हम साथ करें हमारे साथ भी बेईमानी लोग करें चाहे कोई अब क्या हो गया बेईमान आदमी भी अगर अपना नौकर चाहकर कोई सहायक ढूंढते हैं तो कैसा ढूंढते हैं बेईमान नहीं ढूंढते ईमानदार ढूंढते ये अरे भाई जब बेईमानी आपको अच्छी लगती है यही जब जीवन का सही रास्ता आपको यही समझ में आता है तो अन्य लोग भी यही रास्ता जो हैं उन्हीं को साथ में लो सुनिए तो निशाचर स्वभाव की दुर्बलता है तो ऐसी करके निशाचर सुने यद्यपि ये सुख इत्यादि हैं ये भी निशाचर है और निशाचरों की सेवा में लगे हुए हैं लेकिन फिर भी इनको रावण का व्यवहार अच्छा नहीं लगता भगवान का व्यवहार स्वभाव उनको बहुत अच्छा लगा और उससे प्रभावित भी हुए तो अब आगे देखेंगे फिर अभी कल तो अब यहां तक फिर छोड़ करके सब चले जाएंगे कल अब कल कई कथा नहीं होगी लेकिन आगे लौट करके जब आएंगे तब तो आगे कथा देखेंगे तो ये शुक्र जो है किस प्रकार से फिर ये है उनको सबको पानर बने हुए तो घूमते रहते हैं लेकिन फिर पानरों ने भी इनको डिटेक्ट कर लिया बानरों के सेना में भी तो बड़े हैं उनके खुफिया उसमें भी थी तो उन लोगों ने इनको जो है उसमें इनको पहचान लिया कि ये बानर वानर नहीं है ये तो पकड़ भी गए वहां पर पकड़ गए तो इनको फिर दंड भी मिला और फिर छुड़वा भी गया तो आगे की कथा सब देखेंगे कि लक्ष्मण ने चिट्ठी लिख करके इसको दी उसको रावण को, को जाकर के ये बता देना जाकर बोल देना और फिर रावण को जाकर क्या सुना चाहिए हैं ये सब दूध कर्म जो है विस्तार पूर्वक किस प्रकार से तरफ के, के लोग लोका चलते हैं वो भी सब कुछ कथा होती है नान्याघुपते हृदय स्मदीए सत्यं वाला चवान्न अखिलां प्रय्छ गवनिरभामी काम आदिदोस श्रीराम जयराम जय जयराम श्रीराम जयराम जय जय रा श्रीराम जय राम जय जय राम